कानचिपत्यापाठा इध अधोलिखिता पठत भगिनी आरंभ कव महोदय गुर सेव शिष्य अत्र अ शिष्य शानजनपद कि धा कपदम कि नाम पदम सुबंतम अतंदपम न दृश्य है नाम न आवश्यकम यूर मुकमे गुरु सेव शिष्य किं इति विशेषण विशेषणूपेण विशेषण विशेषण से, हाँ। से, सेवा सेवा करवती हम हम पदमस्ति विशेषणपम क्यों विशेषणिष्य शिष्यप सेशेषण सीवान शानद्धा विशेषेण प्रयुज्य अतः गुरुम शिष्यः। शिष्यः अस्ति। अस्ति ओके। परन्तु तथा सेवशिष्य अस्था पुनः शत्रजानज न भवति पदा संयोग हस् धा प्रयोग ना गुरुम सेवम शिष्य अस्ति अस्त वक्त न उचित संस्कृत भाया कि गुम सीव शिष्य वादा तस्ती तसक्ति नुम सीवान शिष्य किं कौतीश्वे गुवम शिष्य त्र कजनम तत्र फैनिंग व्यजती गुर सीमशिष्य गुरु पश्य व्यजती वक्त काियात शानजन पदा प्रयोग आगछते अनिया क्रिया भवि गुरुम सेविष अस्श्यम अस्त्रे वक्त शक्य दृश्य अस्प अस्म वशा इधान पशा गुरम सेवनाशिष चित्रे दृश्य वक्त शक्य पर अस् विशेष अस्ती अस्ति आसत आसम आस धा भाषा संस्कृतभाषा अस्त इधान सेवधा अस्ट अकर्मक सकर्मको हाँ सकर्मकप कर्मपदम गुरु शब्दस्य प्रयोग कथम कर... आ... होती कर्मदूपेण गुरु गुरुमी द्वितीयाभक्तिलु आ... द्वितयाभक्ति किम आगत अथवाभक्ति कित आगता कर्मपद क्यों कर्मपदम कसक् कर्मपदं कर्मपदं सेव इति नामपदं अस्ति इति धा कर्मदम सेधा कर्मपद ये नामपदमित नामपदूपेण वर्त अरुव सेधा सकर्मक अस्ती गुरु गुर पदम कर्मपदूपेण तयोजनीय होती अनम्रिम वाक्यम बलिम वान अलजनपद माना हाँ माना हाँ आ, धातु बलि कर्मपद याचतेम बलि याचतेमको अस्त बलि किं याचते प्रश्न उद्भव द्विकमको कर्म पद कर्मद्वय अपेक्षित बलि याचमान वामन किं याचते बलि भूमि याचते अग्रे भगवत वंदमा भक् तो अस्ति दातु दातु भगवत वंदमा पूजा पूजय अग्रे नागरिकान नेता अस्तत वस्तुता भाषमाण तवक्ष का अस्या पर भाषमाण है शानच् प्रत्यय निकल भाषण नाम पदम श, श, श, श शानच् प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय प्रतना प्रत प्रत कषमाण की संपूर्णशब प्रत्यय नस्ल भाषमाण की नाम पदम शानज शानतयन अंत शानच् प्रतय अति शानच् प्रतयांत शानजता अथवा शानच् प्रतयांत शानच् प्रतय शानत कस्ट आन की अस्त आन शान प्रत्यय शानच् प्रत्यपद्र नागरिक भाषमाण नेता किं कौती भाश, ओ, <laughs> मिथ्या षमाण <वचनम ददाते>। भाषमा okay. <laughs> मिथ्या वचन अस्त आकाशे डयम पक्षिण डी डी अस्यजंतुपद आकाशे डयम पक्षि किं कदचित आकाशे क्षिणय आनंदेन भ्रम आनंद्रमें अग्रिम वाक्या महिषा गा कहो मातु क गाह गाह ओके गाते मज्जती महिषा महिषा गाह कंती आसमान अस्मा पश हश्य कुमारी भगिनी अग्रे विष्णु सेवी स लक्ष्मी सेवम करोति सेव लक्ष्मीसेवा कौती लक्ष्मीसेवा कौती परुति धातु धातु प्रयोग कर शानपम् कथम वाक्य निर्माण होती लक्ष्मी लक्ष्मी विष्णु सेवमाना इति पदम निष्का सेधा लट्लूपम कथम लट लट वर्तमन काल लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी सेवम करोति करोति करोति सेवते विष्णु oh, से... सेवल से� सेवते सेवते सेवते सेवते पदे सेवमान करोति करोति पाद आत्मनेदवतेष्णु सीवमी किदमर्दनमें स्मयमान अच्छा। अस्त अग्रिम वक्यम स्मय नायिका धा स्मय स्म इन ठप लूप कथम होती स्वयं मयमायिका किं कौती ना परंतु स्मयती पर अन्या शिव वंदमा पार्वती पार्वती सेवम सेवम सेवम सेवम हम्म हम्म हम्म अन्याक्रियाती प्रश्न पृछ ोत्रसु आगे खलुद्ध पार्वती केनो केनो पुछती शिवपायन लगुना अस्त तो अग्रे अतिम्वाक्यम शयना वृद्ध शया वृद्धा सेते शे शयते ना शेत द्वितगणे अदंत अंगं ना अंगमस्ंगम रूपस्य भवति भवेत् अवगमन कथनज कद अंग कथम कथसिद्धि अदंत रूपाणि आध्य कथम् रूप रूप रूप ज्ञान ज्या, कथम होती लट्लूपा दृष्ट् शान शानज्तूप कथम भवदे ज्ञान mm -hmm. कथम अस्ति अम बहुवचन नकार अस्थ पुनः पशो वंद धा रूपाणि प्रथम पुषे कथम इधम कथम रूप ते इति एकवते भाग अनम मानती मन भाग योजय तत्व वंदमानती प्रथमपुरवचन यदि अंगमस्े भव तंगम कदा वक्त अंगं अदा वक्त प्लस प्रत्यय प्रत्यय योजन अ वंदमा वंदमा वंद अंते धाते अन विकरण प्रत्यय से योजना करनीय कथम विक प्रत्यय कथम अस्म ज्ञाते कथं ज्ञाते शे शे वाय श सोपना अनम शे श लोप हैकार से अकार सोपना प्रक्रिया अस्त पर कि अत्र था था के वो के शन वो ओ किमस्ती शवगत शिक्ष कथम अवगतम? अवगतम अवगतम व्हाई व्हाई यू ब्रिंग नॉट शन व्हाई ओ, यति. गणे अस्त कारण सेत प्रत्यय कर्णय क्रीय गण धा कस्े अस्तर प्रत्यय निर्णय बवती अंदधा प्रथमगणे भ्वादिगणे भ्वागणे अस्टे वाण त्र शय से योजना करीय तो प्रत्यय कंती वंद अल्त धा अनम विक प्रत्यय वंद अंगं क्यों अंगं शान प्रत्यय अन शानच् शानच् प्रत्यय पूर्व भाग mm -hmm. अंगमित उच्यम mm -hmm. अंग भाव महोदय अंग अंगं किम ज्ञातमदानश्न अस्त चेत अंगं mm -hmm. अंगम अंगम फॉर् शान प्रत्यय आर्नी प्रत्यय इस वाटेवर् The part before it, the part before it is called anga. Mm -hmm. Mm -hmm. So this is the anga for shanach. But anga, mm -hmm. so anga is a relative term. So for this, for vikrana patti, anga is whatever comes before it. Mm -hmm. So anga of vikrana patti is dhato itself. And then when they join, they become the form will become like this one there. And then, there is then we have to add śānac pratīya. This is a kṛṣṇa pratīya śānac. And if we want to derive tīnanta uh, rūpam, then we will add a tīn pratīya. Yeah. So tīn pratīya in this case will be t because it is apaniya padī. So mm -hmm. Lat lakāra. If it is lat lakāra, depending on lakāra, we have to add the pratīya uh, tīn pratīya. So if it is uh, a uh, tīn uh, lang lak. Uh, लटकार से चेत तदा ते प्रत्ययं भवि तदा ते प्रत्यय अंगं वंद प्रत्यय वंद तो प्रत्यय से अंगं वंद mm -hmm. कि शानच् प्रत्यय शानच्ती एक प्रत्यय ततयन इदान करीय तो तय से अंगं वंद वंद वंद स्वरूत ध्वनि शब्द शूयते कस शब्द से ध्वनि श्रुयते। शूयते अंद अत अकार अंत अस्त अदंतंगं अस्त अदंतंगम वाइट इज अदंत अदंत मीन वाट अंते अट्स्कार हंद पदस हत् एव अस्ति उच्य वस्तुता केवल तत्र अस्थम अकार परंतु तथापि पाणनीय व्याण व्यासारेण पानीयव्याणु अति अंते अस्त अति केवल अव अकार सेकार से गणना न करनी अकारः, वंद पदसम अकारूयते वाई वी काट अदनम वी कैन कॉल इट अकारः ऑलसो कालिट तो अकारः वन कणते शूयते दिवादी दिवादी चुरादि यु गण प्रत्य पूर्वम अथवा खुद प्रत्यय भवति अंगं अद अंगमत विकरण प्रत्ययनम यंगंत दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहु मुख्य विषय आस्ते व्याकरणे व्याकरण व्या <laughs> प्रक्रिया सर्वत्र श विषय प्रयोजन आगछति यहाँ अदय अदादंत अंगं कदाधार तधारेण तर आधारेण प्रक्रिया किंती भिन्ना अदंतांगा कृत् प्रत्यय कृदंतूपि तथापि तथा दिगंत रूपसिद्धि अक्रिया अंग आधारेण अदंतांगा एक गण गण तो धागण समूह ये तत्र प्रक्रिया एक सू सन बनत अनन अनंता प्रक्रिया ते ज्ञाते चेत तत्व सुलभम होती अस्त अंदमा कि वंदमा वंदु प्रथमा आदिगणे अस्ती कारण अदंतंगं तोजन होन यान पते कवलम आन है केवलं, पर अंगम अस्ति अदंत अस्त मगम बृष पूर्व आने मुख आने सूत्रा मकार यत्र आगम मान्य अद्तंग अस्त प्रथम चतुष्ठ दशम धातव्य स तेषातर आत्मनेपतितव तन ये अन अनम ये अवशिषा गं अनम अंगं यन कवल आन मकारस्य मकार से आगमन ना त्रिदि कथम ज्ञाते लट्लती हाँ तूजान कथ प्रथमा द्विवचन शयाते अयाग निष्का नोज आन शया शया प्लस आन शयान प्रथम अनद व्यंगं यथमपुष द्वचन लट्लकारूप ये भाग्य आन की योजना संधि कौत शया प्लस् आन शयान तथा चिन्वान सर्वत्र अनम स्त्रीलिंगम तो सरलम अस्त अथवा पुिंग प्रातिपक आकार से योजना पदेश प्रातिपक यहाँ चेत स्त्रीलिंगे दीर्घईकार गच्छन्ति कु श्रुन्वति, चलन्ति, इति स्त्रीलिंगे शुण्वती चलती दीर्घई दीर्घईापीलिंगे शुंतु अनजनपदेशिंग कदम होती आकार आकारा स्त्रीलिंगश आकारांतंता ईकारा शानजंता आकाराता ल सुता हम्म ना शना वृद्धा शना शयाना वृद्धा कं कौतीयन वृद्धाशे वृद्धा शेती ना करोते <laughs> ना करोते चिंतनम ृद कंती अग्रे कमलम्। शोभा? शोभा, धाभ शुभ धा शोभते कम शोभक अथवा अकर्मक कि अोभते स्वयम शोभ शोभम सरसी शोभम कमल करोति किं कौती सदशव कमल विकस विकसती अग्रेन अग्रिम वाक्य पर्वता जलम धाटकार वह उभपदी धाओं तो वहाती। वहाती, वहंती। वहंती। आ, तो पच्च परूपा पचुदादी वैपदी नी धातु वैपदी नयती नयते नयती तथा वहते वैपदी धाध गणक वहम जलम पर्वता वहम जलम पश्यता कारकमी विभक्ति पंचमी, no, no. पंचमी, hmm, पंचमी पर्वतात्वहति पर्वतात्हान जलम नदति ददती शब्द कौन तद की पंचदन मैं दुष्ट होते प्राय में में बीच वन हैं दृष्टव पंचदेश अस्म आसासेमक हा, हाँ एक कथा मैं लिखिता या शत्रु शानच् प्रत्यय शत्रु शानच प्रत प्रयोग प्रत्यय प्रयोग से उदाह अथिताने हम आसी बासो नाम तीतम <laughs> इत... mm. uh, uh... त्र अनतार अस्तीकृत मैं आसीत साधुएव आसी एक बालक अतः बालस नाम कन तित्र मैदास मैत्रेन सह मेल तस्य तह सी गृह चुरागण चुरागण तत्रा आया yeah, mm -hmm. ब्राह्म प्रस्थित्वान। प्रस्थित्वान। प्रस्थित्वान। प्रश्ना प्रश्ना अत्र अत्र मेलनम प्रश्नाड मेलन चिंतम मेलन चिंत मित्रेण सह मेलनमें चिंत मित्रेण सह मेलन भविवती चिंतित सह मेल चिंत चिंत चिंत मित्री चिंतम मित्र गृह प्रस्थित पश्यतो। वैल ही वैल ही थॉट। दट हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड यर। नॉट नॉट वैल हीज थिंकिंग सो बिकॉज मेन कार्य देन क्रियापद मुख्यक्रिया क्रियापद्रस्थित कृतवानिति। प्रयाण इति अर्थः प्रस्थित सो प्रस्थित काल कर्तमान काल इति भूतकाश्य का भूत भूतकाल ये वह जानी कव तो प्रतयान पदम कव तो गन मुख्य क्रिया सूचक मुख्यक्रियासूचकपद मुख्य क्रिया सूचक काले यगनंदपित मुख्यक्रियासूचकपूतका भूतका चिंतम चिं चिंता योजना सहूतकाल हैस्लेव्यक्रिया तस्ेव यहांप अभ्यासम अस्र्चा जनका मुख्य uh -huh. mm -hmm. मुख्यक्रिया यहाँ तन mm -hmm. काले विशेषणस्तिया विशेषण कस्तषण विशेषण चिंत कम चिंत प्रस्तुत अग्रेय पक्षण कलवर है, क्रांतवान क्रांतवान मार्गम ृण्व्रातवा दयमानी अस्म दृष्टम पूर्व अयमान विभक्ति षष्ठी षष्ठी बहुवचनम हं षष्ठी बहुवचनं कस्य विशेषणम् पक्षिणा पक्षिणाम विशेष विशेष्यं लिंगं किम् अम पक्षिणाम पक्षिण अम नपुंसक लिंगं पुल्लि पुल्लिङ्गं हं पुल्लिङ्गं पक्षीः अम पुल्लिङ्गं पुल्लिङ्गं सरी सरं पक्षेः न पक्षीः पक्षेः न पक्षी दीर्घईकारः पक्षी पक्षी पक्षी पक्षी तथा दीर्घकार पक्षिन्ातुंगश पक्षिपक्षि योगीनो योगिव शुण्व शुण्वन कीदृशप्रपुंग शुण्व स महंगे दृष्टवान दृष्टवान ना ना ओ दृष्टवा क्रांत मगक्रमण क्रात जयंती आचार महावृक्ष अति सह दृष्टवा अच्छा आच्छा झादयतीदे धातु छादय झादय चादर छादर छादर कवर कवर कवर करो पनम उदय महावृक्षु पन्थन मगम उभय मग में उभयता मार्गस्य मगे न अस्ति अस्ति तो पंथानं ृक्षा नादन अन पशा उभय प्रश्न उभये तेरह इति प्रयोग चेक मग मगस्ट उभय ऑफ मगस्ट उभयता प्रयोग भवित पर्वती विभक्ति दृश्य है कथम द्वितीय कथम आगता उभय उ पिता होती त्विया विभक्ति आगे किम उपपद विभक्तिपद उपपद कारक विभक्ति त्र उपपद विभक्ति पथान उभय आच्छाद मृक्ष महावृक्षु पदस विशेषण आच्छाद विभक्ति सप्तमी अपि धातु कूर्दन अनरा धाद धा धादर्व उद परंतु प्रयोगे प्रयोग तीर्घऊकार अर्थ सुल वानरान अपि सह दृष्टि अभी दृष्टवा पदम नाम पदम कस विशेषण वाक्यद विशेषण सह दृष्ट अन अन आ भाई कि दूर चल्वा शांद पाते वक्षारण सह पाश आीना महिला अपर अत अश्य अश्य बहु रमना अक्षमाण अचिदूर चलित अर्थ संपूर्ण वाक्यस्य प्रतिपद से मार्गे मार्गे ओके अम श्रा कि चल्वा श्रा श्रांतया इदास पदस्य विशेषण, अ, श्रांतास श्राता ईदास विशेष ईदास भक्ष प्रथमगणीय mm -hmm. भक्ष mm -hmm. uh, भक्षते उभपदी भक्षते सह किं कौती भक्ष पाथेपक धा सकर्मक अकर्मक हाँ। भक्षते। में तो भक्षते? पाथे मगर न भक्षत मगर न भक्ष इट इज़ मार्गे यहाँ गचति प्रयाण प्रयाणम प्रयाण गचति कचि प्रयाण ग मगे खाद मार्गे मगे खाद स्वीकृत स्वीकृत ग्छति सहेक्ड सूड पाथेयम भक्ष सह पास्थे आपणे शाका महिला अपछत क्रीणा जानते प्रत्यय हो हो क्री क्री आ, क्री प्रश्न धा धा पद आत्मपदी धातु धातु ओके नवम उभयपदीधापयपदीधा अत्मूपना धा गण कविगण अंगं अद अनदंत अनदंत अनंतम प्रथम पुरुष अन प्रथमपुष लूपा लट्ल प्रथमुषा क्रीना इति इति अस्ति चनेीणते प्रातिपद आकार से योजन स्त्रीलिंग प्राप्क सिद्ध्य क्रीणा महिला अपश्य अश्य महिला शब्द से क्रियापदम कि मुख्यक्रियापद ओ अश्य सकर्मक वाकर्मक महिला महिला सकर्मक अस्तो अस्त सकर्मको मश्न अं लिखित महिलानि दोष दोषा कि महिला।, हाँ, महिला, हात्रा, महिला महिला महिला महिला ंगश तथा विभक्ति का रमा प्रथमा विभक्ति अपेक्षता अवगंत आकारात अस्था महिला शब्द द्वितीया महिला महिला यहाँ प्रजा महिला प्रजा आकारात स्त्रीलिंगशबा प्रज पाल uh, प्रजान पालयती प्रजा पालय राजा, राजा तो शाकानि महिला आपणे शाका क्रीणा महिला अ पश्यम पश्य दृश्य धा सकर्मक महिला कर्मपद अर्मपद वर्त कर्मपद तत्कर्मपद विशेषण क्रीणा क्रीणा पदस विभक्ति काचेणमस्त क्रीणा महिला पदसण विशेष इधं शाका पदस पुनः नपुंसकिंग प्रथम विभक् नपुंसकिंगम शाका अीधा सकर्मक्रीना क्री धा सकर्मक धातु तत्र पुनः कर्म पदम अस्ती कारण कर्मपदम अपेक्षित त्र कंना महिला अस्त mm -hmm. शाकान, कार कर्म आ, कर्म कर्म ना कर्म पन्तु। कर्म पदम शाका कर्मदमस्तपद क्यों कर्मपदा कर्मपद तपश्य क्रियापद कर्मपद महिला महिला विशेषणम् क्रीणा त्री धा क्रिया कर्मपद शाका दिस दिस वेरी इंटरेस्टिंग कंटिन्यू चनम बहुत क्लिश्रेस्टिंग इंक्लूडेड आई डोंट नोट टू से लिखती पदानि सम्मेलनम तो यदा अस्थाएव त वा पढ़िषा कचि नाटक साहित्यसु लेखनेशुम एवती कारणुदाण स्थापित मैं भिन्न भिन्न विभक्त विभक्तिपा प्राया सर्वा विभक्त भवु तथा आशय अस्त धन्यवाद Yeah